Shyam Ram Bhajan

संख्या में उपस्थित होकर सुन रहे हैं इसलिए आप लोग धन्यवाद क्या बताए थे श्रीमद भागवत महापुराण शुरू हो गया आप लोग ने है, पहला दिन ये सुना भागवत महापुराण की महिमा

आ, भागवत का पाठ करने से कितने पुण्य मिलता है घर में रखने से भागवत का पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है धन आयुष सब कुछ प्राप्त होगा इस विषय में जाना महापाप नाशक किस प्रकार से धंधकारी महापापी है

भागवत सुनकर जी है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण धुंधुकारी है भागवत श्रवण करके मुक्त हो गया श्री राम भागवत चल हो गया है भागवत में बताया था कि इस प्रकार से

सुन करके धुंधुकारी से महापापी भूत बन गया था प्रेत प्रेत जने से उसका उद्धार हो गया भागवत सूर्य भागवत जो है सब प्रकार की आयुष देने वाला धन देने वाला भक्ति देने वाला ज्ञान देने वाला जिसका भक्ति ज्ञान सब जो है बूढ़ा होते जा रहा है और एक प्रसंग भागवत महात्मा है

इस प्रकार से भक्ति देवी जो है पुत्रवन के ज्ञान बैराग्य बुढ़े हो गए लेकिन वृंदावन पहुंचते ही भक्ति महारानी जवान हो गई ज्ञान बैराग बूढ़े रह गए लेकिन भागवत सुन के वो भी जवान हो गए यानी कि भागवत सुनने से भगवान की कथाएं इसका बुढ़ा हो गया भक्ति जवान हो जाएगा बुढा भक्ति मतलब

पहले माला जपते थे एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे जपते थे अभी यह ऐसे उब करके जब रहे तो बुढ़ा भक्ति पहले पूजा करते थे बड़ा भक्ति भाव से अभी यह मन लग नहीं रहा है रुबन होता भी पूजा आरती कर रहे उबन, तो, तो ये, तो ये बुढ़ा भक्ति हो गया है ना पहले भगवान की याद करके रो पड़ते थे अभी कुछ भी आश्रय नहीं आ रहा है

भक्ति है ना हमारे साधु संत में जो है पहले पहले पे बाबा जी बनता है उसका बड़ा भक्ति जवान रहता है भगवान कथा सुनते स्थिंद्र, सुनते रो पड़ेगा भगवान जी के भजन करते भाव से करेगा जो आरती स्तुति होगा वो भी बड़ा भाव से करेंगे

श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरण भयो दारुण बड़ा भाव से गाएंगे लेकिन ये इसे थोड़ा बहुत दिन हो जाएगा भक्ति बल्ढा हो जाते फिर जो है इधर गाते रहेंगे स्तुति इधर जिनो भी जो जे लपट देंगे श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भय भयो

एज़ एज़ रहेंगे लगते रहेंगे बांधते तो मन भक्ति में लग नहीं रहे देखना चाहिए कहीं अपना भक्ति-भक्ति बुढ़ान -भक्ति हो तो नहीं रहे क्या हो भक्ति हरदम जवान रहना चाहिए दिन दिन बढ़ना चाहिए प्रेम आजा पाठ में भक्ति में मन लगने चाहिए

आ, पहले तो धाम दीपक करने बड़ा मन इंटरेस्टिंग था एक नहीं नए नए में जो गए होंगे है जा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा लेकिन एक चले, आ, तो कौन जाएगा पहाड़ी ही चढ़ना है ठंडा है भक्ति बुल्ढा हो गया है ना जितने बार जाए इतना बार ही इंटरेस्टिंग रहे तो जवान भक्ति

पहले माला जपते जबते जबते जबते भाव जाता था जान लग जाता था अभी माला जबते जबते नींद आ रही तो क्या हुआ भक्ति बुल <laughs> <बुटी बुटी बुटी। laughs> मैं कितने भी देखा हूँ रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों से अश्र था कितने के। भाव भी भावुक

उसको कुछ दिन बाद देखा और रामायण पढ़ते पढ़ते नींद यानी पहले भक्ति जवान था तो, तो, तो, तो क्या है भजन जो अभ्यास कम कर देते हैं?

पहले पहले तो भाई नए नए शुरू है ना तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका अभ्यास बनाए रखेंगे तब तो फिर वो अभ्यास अगर अब करेंगे नहीं तो फिर धीरे धीरे उबन बन हो जाएगा संसार के बस्ते में कोई चीज रोज, रोज रोज रोज रोज देखते देखते देखते हो भी जाता है मन खाते खाते मन हो भी ऐसे ही कोई चीज है

अगर उसको अभ्यास करते रहेंगे जपते रहेंगे नाम जप होने चाहिए भगवान का नाम ज्यादा ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब जपते रहेंगे सब ये भक्ति जवान रहेगी तर तो ताजा रहेगी नहीं तो तथा कहानी सुनते सुनते मन हो भी पूजा करते करते निदान लगेगी

सब एक दिन जो है एकदम बेकार हो जाते हैं इसलिए कहीं भक्ति कमजोरी ना आई जाए पूजा पाठ में सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए अगर कहीं कमजोरी आया तो राम राम राम जब ज्यादा चालू कर दे अच्छा कोई सत्संग सुनना चाहिए वो तो सत्संग जो रोज मिलता है वो थोड़ा ताज़ा रहते हैं जिसको नहीं मिलता है महीना महीना वो तो आगे वो

ये सात दिन सुनने से भागवत रामायण कुछ नहीं होता है चौदह दिन रामायण सुन लेते हैं सात दिन भागवत सुन लेते इससे कुछ नहीं होता है आठ सात आठ दिन थोड़ा भक्ति जवान हो जाता है सात आठ तक सात दिन तक भक्ति जवान हो जाता है लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे ये इसे दिन पूरा हो गया यही सकते

हरि नारायण कितने लोग को देखा मंदिर में पूजा करना है पाठ करना है सत्संग पहले पहले यो मणिल है साहेब दिन है यो नए नए में शुरू किए यहाँ ना अरे कितना काम धंधा छोड़ के ड्यूटी फ्यूटी छोड़ के भाग भाग्या

भगया तो महना महना <laughs> आ, स्री राम यात्रा हो गया तो महीना महीना छुट्टी करके भी यात्रा कर ली न जवान अभी कौन जाएगा आठ दिन छुट्टी का श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसीलिए जब ऐसे लगे तो राम नाम जब को बढ़ा देने चाहिए

भगवान की कृपा हमारा भक्ति हरदम ताजा रहता है मेरे को कभी उपर होता है नाम जपने में ना, ना तीर्थ करने में ना धाम करने, ना पुया करने में ना पूजा करने में और ज्यादा से ज्यादा अरे साधु संत में एक साधु संत में एक से एक सब तो बेकार हो गए हैं कि हमारे कितने साधु संत हैं तिलक भी करना नहीं चाहते

इधर आरती हो रहा होता रहेगा सोए रहेगी एक से एक आलिस मिलेगा खाली खाना पीना सोना इसमें कोई लाखों में एक टिकता है भक्ति में टिक कर रहना है कोई आदमी रहता है एक ही कोई बाकी सब तो धीरे धीरे आते ही करे चले जाते

श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसलिए हरदम जो है जप तप करते रहिए सत्संग सुनते रहिए कुछ ना कुछ गीता रामायण पढ़ते रहिए कुछ नहीं तो भगवान का सुंदर स्वरूप का ध्यान करके प्रार्थना करते रहिए प्रभु मेरा भक्ति बढ़े प्रेम बढ़े भक्ति तरोताजा बजाय देखिए भक्ति बढ़ रहा है

तो इस प्रकार से जो है अपने को सावधान होना चाहिए भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं आपका उनका पीछे वाले पहले से घटा है कि बढ़ा है घट गया अच्छा अच्छा

आप क्या बढ़ गया अभी चौहान के नए तरोहान जो गांव गए पहले बीच में जगह था फिर दो चार साल शादी करके छूट गया था फिर अभी नया जगह हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण

ए मन को सदैव पढ़ते रहना चाहिए नहीं तो ऐसे ऐसी परिस्थिति आएगा सब छुट छट जाएगी हरि नारायण हरि नारायण हरि नाम भगवान की कृपा हमारे ऊपर 30 बत्तीस साल हो गया साधु बने हुए बत्तीस साल से हमारे जय पहले

भगवान के प्रति पूजा पाठ भक्ति भजन में मन अभी से अभी और इससे ज्यादा ही कम तो नहीं आ, अभी तो मन करता है घंटा जब कोई ज्यादा आदमी आगे न तब तक अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण

अब ज़्यादा पहले कोई फंक्शन पहले तो फंक्शन फंक्शन बाहर जाकर प्रोग्राम वोग्राम करना अच्छा लगता है अभी तो बेकार लगता है नहीं पहले कोई भक्त तो बुलाता था बाहर जाइए घर में थोड़ा भोजन कर लीजिए पूजा है ये चला जाता मैं अभी तो बोलता है अरे कहाँ से बोझ आएगा बेकार लगता है फोकट में जाएंगे वहाँ दो तीन घंटे जाएगा इतना टाइम बैठेगा राम राम राम हो जाएगा

नहीं तो पहले कहाँ अफ्फा पड़ा कहाँ से कहाँ से लोग बुला लेते थे चला जाता था भोजन करने जाने वाले बाद हम भोजन करते थे सब तो, भगत लोग आते थे सब बैठते आरती पूजा करते थे दक्षिणा मिलता था है ना इंटरेस्टिंग था पहले सब अभी वो सब मन हो भी आज भगत आया था कहाँ

सुल्तानपुर के बोला महाराजा हमारे सुल्तानपुर में कब है धौपाद है वहाँ वहाँ पर जाए स्नान किया हमारे घर में पधरी हम भी धन्य हो जाए मैंने कहा धन्य हो ऐसे राम नाम जब पधरने <laughs> कौन तुम्हारा घर में जाएगा धौपाद न अपने को टाइम नहीं <laughs> किया कभी घूमते घाम से पहुंच गया तो पहुँच गया एक <laughs> नहीं थे?

अब वो नाम से फुर्सत नहीं चाहिए नाम जपने से फुर्सत नहीं है ऐसे नहीं की नाती पोता खिलाने से फुर्सत नहीं है या दुकानदारी से फुर्सत नहीं है कि घर का काम से फुर्सत नहीं है तो हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भगवान का भजन कीर्तन करने में फुर्सत नहीं है इसलिए

हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण तो यहाँ पर जो यह है भक्ति ज्ञान महरा जब बुढ़ा हो गए तो भागवत सुने तो फिर जवान हो तो जब ये ऐसे आपको लगे भगवान का नाम जब ये गीता भागवत रामायण ये सब का ये है ज्यादा अध्ययन करे सत्संग सुने भागवत सुने श्री राम श्री राम तो

भगवत भागवत महात्मा ने आप लोग ने सुना पहला दिन जो है भागवत जो है घर में रखने से भी पुण्य होता है उनको पूजा करने से पुण्य होता है तो भागवत दान करने से भी गौदान का फल मिलता है समस्त तीर्थं का स्नान फल मिलता है भागवत का पूजन करने से उन सब विषय में सुना ब्रह्मा जी पूजे भगवान नारायण ने श्लोक एक श्लोक भी पाठ करे एक श्लोक भी प्रतिना अध्ययन करे तो उसका पुण्य कितना ये सब सुना

कई से महापापी धुंधकारी रहे महापाप से मुक्त होकर जी बगकुंड चला गया दिमान बैठकर जी ये भी आपने सुना अब जो है भक्ति ज्ञान जो है बूढ़े हो गए थे भागवत सुनकर जी तो ताजा हो गए ये प्रसंग है तो आप लोग भी जब ऐसे लगे भक्ति ज्ञान बहुत बूढ़ा हो रहा है

पूजा पाठ में मना बुना हो रहा है तो भागवत पाठ करने का या रामायण पाठ करने का सत्संग सुनने का कोई अच्छा संत से कोई नहीं मिला तो इसे ही। पढ़ने का तो आजकल तो सब किताब हरे जगह मिलता है टीवी चैनल में भी भागवत आता रहता है एक नहीं थोड़ा सुनने का तो आप लोग जो ये भक्ति पर तरताया तो होती रहेगी

तो ये हुआ भागवत की महिमा ये बहुत महिमा है दो तीन ऐसे काय में पहले लोग बताया गया है बाकी पाठ करने से तो क्या नहीं मिलता सब कुछ मिल जाता है धन सम्पदा से लेकर आयुष्य से लेकर आरोग्य से लेकर जैसा प्रतिष्ठा से लेकर गति मुक्ति हर एक चीज है भागवत का से प्राप्त पाठ करने से

सुनने से भक्ति मिल जाता है जब भक्ति मिल जाती है तो फिर तो भगवान ही मिल जाते हैं। श्री राम तो इसी प्रकार जो है भागवत की महिमा का गान किया गया अब जो है भागवत जो सुनाए थे सुखदेव जी परिचित को तो परिचित का जन्म कैसे हुआ कैसे भगवान उनको जो है से बचाए और कैसे उनको यह है भागवत सुनने को

आना पड़ा ये सब विषय में वर्ण होगा लेकिन इस इसको कहने से इस पहले दो मिनट हरि हाँ नाम कीर्तन आए कीर्तन कर लिया श्री कृष्ण हरे

तो इसी प्रकार से जो है भागवत का महात्म्य आप लोगों ने सुन लिया अब जो है परिचित महाराज का जो है जन्म प्रसंग यानी जो भागवत सुनेंगे उनके बारे में जानकारी करना जरूरी है परिचित महाराज जो है किसका पुत्र है अभिमन्यु

अर्जुना के, के पत्नी है कौन क्या नाम है सुभद्रा है सुभद्रा कौन है भगवान कृष्ण की क्या ही? सुभद्रा भगवान कृष्ण क्या लगते हैं

सुभद्रा भगवान कृष्ण कौन नहीं जानते तो श्री राम श्री राम श्री राम बहन है ना हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण देवकी भगवान कृष्ण क्या लगती है अ?

जा जा जा। क्या मान लो आप लोग का भरोसा नहीं कभी कह देंगे भगवान कृष्ण की एक बहन है सुभद्रा सुभद्रा का अर्जुन अर्जुन से विवाह हुआ था पांडव में कुंती

जो पांच पुत्र है पंच पांडव इसमें अर्जुन है अर्जुन से विवाह हुआ था सुभद्रा का द्रौपदी तो पहले विवाह हुआ था बाद में फिर सुभद्रा के विवाह की थे अर्जुन की तीन चार पत्नी पहले द्रौपदी द्रौपदी तो पांच विभाग की था लेकिन ये सुभद्रा केवल अर्जुन ने। और एक विभागीय थे उल्लूपी

या और एक मणिपुर में जो है एक करना इस प्रकार तीन चार पत्नी थे और तो सुभद्रा एक पत्नी है वो जो सब पत्निया थी उल्लूपी वो, वो सब अपने अपने मायके में सो रहे सुभद्रा और द्रौपदी ये है हस्तिनापुर में रहते

श्रीराम ऐसा हस्तिनपुर विभाजन हो गया था एक का नाम इंद्रप्रस्थ था हस्तिनामपुर इंद्रप्रस्थ में लग जब पांडवल तो सुभद्रा का पुत्र का नाम क्या है अभिमन्यु है क्या है सुभद्रा का पुत्र का नाम क्या है अभिमन्यु है

अभिमन्यु का यह पुत्र होंगे परिचित है जो सुखदेवी से भागवत सुने समझ में आया भगवान कृष्ण की बहिन सुभद्रा सुभद्रा से अर्जुन विभाग्य थे उनसे जन्म लिए अभिमन्यु अभिमन्यु का पुत्र यह है

परिचित अभिमन्यु का पत्नी कौन है उत्तरा उनका नाम था उत्तरा जब ये गर्भ में थे अभिमन्यु परिचित गर्भ में थे यानी उत्तरा जब गर्भवती थी उसी समय है

ने जो है ब्रह्मास्त्र मार दिया था पेट में असस्थमा कौन द्रोणाचार्य जी के पुत्र क्यों मार दिया था क्योंकि ना नाम पांडव जो है असस्थमा को पकड़ कर लाए थे उनको जो है

मथा का मणि निकाल करके उसको जो है घायल करके छोड़ दिया था क्यों घायल किया था क्योंकि ना महावार युद्ध खत्म होने के बाद असस्थमा जो है रात के समय सबके शिविर में आग लगा दिया था पांडवों के शिविर में महावार तो खत्म हो गया जुड़े धन मरा पड़ा हुआ है

अभी थोड़ा थोड़ा जिंदा है तो पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ स्वस्थ मूछा दुर्धर ने कहा जाओ पंचू पांडव का सर काट के स्तर का तो आधी रात में आया था पंचू पांडव के सर काट लिया ले लेकिन भगवान कृष्ण बहुत चला गए वो समझ गए कि स्वस्थम आएगा इस रात में तो पंचू पांडव को लेकर के चले गए

जंगल में तालाब किनारे चलो भाई बहुत दिन जो धक गया थोड़ा घूम टहल के आनंद लेते तो असस्तम रात में आया द्रौपदी के जो पांच जो पुत्र थे उसको पंचू पांडव समझ करके सर काट दिया अब शिविर में आग लगा दिया जो सेना वहां पर थे जागे थे सबको मार डाला

हुए आदमी को मारा खाली महिलाएं बच गई बाकी सब मार दिए। सुबह जब वो हुआ द्रौपदी देखा मेरे पांच पुत्र को काट दिया किसी ने सर और परेशान हो गई तो किसी ने यह गुप्त चार ने पता लगाया कि अस्वस्थ नहीं इसे किया है

असस्तम आप पांच मस्तक लेके दुर्योधन के पास पहुंचा लो पंचू पांडव का सर लाया दुर्धन देखा बोला अरे मोर कहीं कौन सा पंचु पांडव उनके लड़के पंच पांडव इनमें कोई नहीं भगवान चाला गई से उनको तो प्रतिदिन वही शिविर में सोते थे लेकिन आज लेके गए बचाएंगे जानते थे ना आज आएगा बदमाश

<laughs> अब प्राण त्याग कर दिया अवस्थ मैं सोचा कि मेरे को छोड़ेंगे नहीं ये पांडव लोग उनके लड़के को मार दिया इसलिए वो भाग करके बद्रीनाथ चला गया ब्यास ऋषि के पास ब्यास ऋषि गुफा आप लोग ने देखा ना बद्रीनाथ में

जहाँ पर अष्टा पुराने भागवत भागवत तो सो तो वहीं लिखा गया है। गुफा में बड़ा गर्मी अंदर जाओ तो गर्मी बाहर आओ तो ठंडा है। इसी बार जो गए थे हम लोग तब तो गए थे उस समय रास्ता नहीं बना था ना? उस समय रास्ता नहीं बना हुआ तब तो पहाड़ी था अभी रास्ता बन गया है।

तो वहां पर जा करके अस्वस्थमा छिप गया जिससे कि पांडव लोग पहुंच ना पावे सुबह जब हुआ गुप्त चरण से मालूम पड़ गया कि ये सब काम अस्वस्थमा का द्रौपदी पांच पुत्र का सब लेकर रो रही भीम अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया अस्वस्थता में हम पकड़ के ला दे तुम्हारे पास जो तुम्हारा इच्छा दंड देना है

तो को जाकर के बद्रीनाथ पहुंचे वहां पर स्वस्थ मुझे पकड़ कर खींच कर द्रौपदी के सामने पेश कर दिया तुम्हारा करा है जो इच्छा करो। लेकिन द्रौपदी का मन में जो है बड़ा दया आ गया गुरु का पुत्र है ब्राह्मण है सोचा कि मेरे पुत्र जीवित होने वाले नहीं है फिर गुरु का पुत्र को हत्या

हत्या पाप कौन करे जाने लिए, छोड़ दीजिए लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा इसे आत्मृष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए जान से नहीं मारे तो भी दंड तो देना चाहिए तो उनके मथा में एक मणि था जन्म से ही उसे मणि के कारण उसको भूखने लगता था प्यासने लगता था शक्ति तेज बना रहता था उसको भगवान कृष्ण ने कहा चाकपी से इसे

तो खोद करके निकाल लिया है मणि भगवान ने अभिशाप दिया जब तक तुम संसार में रहेगा तुम्हारे यहाँ से और खून निकलता रहेगा तरद से तड़पता रहेगा घूम रहा अमर है कभी कभी इधर नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश में जंगल में मिलता है किसी असुस्थमा भगवान कृष्ण का अभिशाप से हरदम

मथा में कुछ ना कुछ बांधा रहता है पट्टी तो जब उसका मणि निकाल करके उसको भगा दिए घायल करके तो क्रोध में आकर सोचा कि मैं तुम्हारे तो पांच पुत्र को तो मार दिया अब जो उत्तरा के गर्भ में जो हिमन का पुत्र है उसको भी छोड़ो नहीं कोई तुम्हारा नाश कर दो देखिए इतना होने के बाद उसका ऐसे <laughs> था बदमाश

द्रौपदी ये पांच पुत्र मार दिया अब जो ये लोगों ने घायल करे छोड़ दिए तो जो अजमन का पुत्र पत्नी उत्तराय गर्भ में था जो परिचित तो मारा है पेट में थे उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया ब्रह्मास्त्र होता है जिसके पर प्रयोग कर दो फिर वो बचता नहीं अजय से ब्रह्मास्त्र गर्जना करते हुए आया उत्तरा कि गर्भ की ओर

एकदम प्रज्वलित अग्नि जैसा आगे गर्भ में जैसे उनका लगन के लिए आगे पास में तो उसी समय जैसे उत्तरा ने प्रार्थना किया पाहि पाहि महान योगी देव देव जगतपते नान्यु परस्परम या बचाओ हे कृष्ण हे योगेश्वर

है ऐसे कह करेगी जो उत्तराय ने प्रार्थना किया भगवान कृष्ण को बचाओ बचाओ मेरे पुत्र भगवान ने कृष्ण भी देखे की ये तो उनका खानदान में ये बच्चा बच्ची है पंचु पांडव का अब पुत्र होने वाला तो है नहीं वो पांच पुत्र को मार दिया था ये एक है कुल में अब प्रार्थना कर रही तो भगवान जी तुरंत छोटा रूप धारण करके उत्तराय के गर्भ में

घुस गए ब्रह्मास्त्र गुरु आ, पेट से ही ब्रह्मास्त्र खाली ऊपर से ही स्पर्श करके हो गया श्या रामचंद्र परिचित महाराज बालक रूप में जो थे वो बच लेकिन भगवान कृष्ण जब छोटा सा रूप धारण करके उसके अंदर घुसे पेट में तब तो परिचित ने वहा दर्शन किया

पेट में ही भगवान का दर्शन कर लिया है। आकर के उनका ब्रह्मास्त्र से बचा रहे हैं वो सब दर्शन किया वो हम भी किया भगवान ने पेट में उनका आशीर्वाद दे करके फिर अंदर अंतर्ध्य हो गया श्री राम

तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने जो है परिचित को उत्तरा के गर्भ से जो है उत्तरा ने जो देखा मेरा जो गया पुत्र कुंती ने भी देखा सब थे वहां पर थे ना गर्भ थी तो सब वहां पर इकट्ठा थे सब ने भगवान कृष्ण का बहुत स्तुति किया भगवान कृष्ण जो है आए है

कुंत ने यह भगवान कृष्ण से एक वरदान महाराज एक वरदान में मांगना चाहती क्या वरदान मांगती है ये हम कल बताएंगे आई सम्भव हो रहा है दो मिनट हरे राम जब हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे